महाभारत आदि पर्व पर्व आदिपर्व बकवधपर्व ष्पंचाशदतमोध्याय ब्राह्मण परिवार का कष्ट दूर करने के लिए कुंती की भीमसेन से बातचीत तथा तो ब्राह्मण के चिंतापूर्ण उद्गार जन्मे जय उच एक गतास्ते तो कुकुती पुत्रा महारथा अथोधम दिजश्रेष्ठ किमकुर्वतत पांडवा जन्मेजय ने पूछा जिस श्रेष्ठ कुंती के महारथी पुत्र पांडव जब चक्रानगरी में पहुंच गए उसके बाद उन्होंने क्या किया वै सम्पाय चक्राम गेतु कुनाथ चिरा कालम ब्राह्मण से निवेशले वै सम्पायन जी ने कहा राजन एक चक्रानगरी में जाकर महारथी कुंती पुत्र थोड़े दिनों तक एक ब्राह्मण के घर में रहे रमणीयानी पश्यो तो वना विविधा च पार्थिवान पे चोदेशन सरित सरासी चेरुर्भक्षम तदा ते तो सर्वे विषापते बभूर्नागराण तैर्गुण चा। प्रिय दर्शन जन्मे जय उस समय वे सभी पांडव भाति भाति के रमणीय वनो सुंदर भूभागों सरिताओं और सरोवरों का दर्शन करते हुए भिक्षा के द्वारा जीवन निर्वाह करते थे अपने उत्तम गुणों के कारण वे सभी नागरिकों के प्रीति पात्र हो गए थे दर्शनीया द्विजा शुद्धा देव गर्भोपमांशुभा भैक्षा नरहा राजकुमारा तपस्विन सर्वक्षणसंपन्ना भैक्षमेंस्यानीति तर्कयत ब्रुवन बंधूनागमान्यं उपचित नागरा भाजना चूर्णा भक्ष भोज्य कायन भोक्ष भक्ष भोज्यारयन व्रते न संयुक्ता भैक्षम गृह पांडवा माता चिगंता दृष्टा शोचंते तेज पांडवा तरमाणा वर्तनते मातृगौरवयंत्रिता उन्हें देखकर नगर निवासी आपस में तर्क वितर्क करते हुए इस प्रकार की बातें करते थे ये ब्राह्मण लोग तो देखने ही योग्य हैं इनके आचार विचार शुद्ध एवं सुंदर हैं इनकी आकृति देव कुमारों के समान जान पड़ती है ये भीख मांगने योग्य नहीं राज्य करने के योग्य हैं सुकुमार होते हुए भी तपस्या में लगे हैं इनमें सब प्रकार के शुभ लक्षण शोभा पाते हैं ये कदापि भिक्षा ग्रहण करने योग्य नहीं है शायद किसी कार्यवश भिक्षुकों के वेश में विचर रहे हैं वे नागरिक पांडवों के आगमन को अपने बंधुजनों का ही आगमन मानकर उनके लिए भक्ष भोज्य पदार्थों से भरे हुए पात्र तैयार रखते थे और मौन व्रत का पालन करने वाले पांडव उनसे व भिक्षा ग्रहण करते थे हमें आए हुए बहुत देर हो गई इसलिए माता जी चिंता में पड़ी होंगी यह सोचकर माता के गौरव पास में बंधे हुए पांडव बड़ी उतावली के साथ उनके पास लौट आते थे निवेदय स्म तदा कुम सया विभक्ता भुंजते स्म पृथक पृथक प्रतिदिन रात्रि के आरंभ में भिक्षा लाकर वे माता कुंती को सौंप देते और वे बांटकर जिसके लिए जितना हिस्सा देती उतना ही पृथक पृथक लेकर पांडव लोग भोजन करते थे अर्धम ते भुंज ते सह मात्रा परम तपा अर्थम सर्वस्वी महाबल वे चारो वीर परम तप पाण्डव अपनी माता के साथ आधी भिक्षा का उपयोग करते थे और संपूर्ण भिक्षा का आधा भाग अकेले महाबली भीम से निखाते थे तथा तथता तस्म राष्ट्रे महात्मना अति चक्रां महां कालोथ भरतर्षभ भरत भरतमंत्र शिरोमणे इस प्रकार उस राष्ट्र में निवास करते हुए महात्मा पांडवों का बहुत समय बीत गया कदाचित कदाचिधा गतास्ते पुरसभा संगत्यामसे तत्रास्ते पृथया सह तदनंतर एक दिन नरश्रेष्ठ युधिष्ठिर आदि चार भाई भिक्षा के लिए गए किंतु भीमसेन किसी कार्य विशेष के संबंध से कुंती के साथ वहां घर पर ही रह गए थे अथारिज महाश्दी सुस्रावर भारत उस दिन ब्राह्मण के घर में सहसा बड़े जोर का भयानक आर्तनाद होने लगा जिसे कुंती ने सुना रो रूय मणास्ता दृष्ट परत का भावाच कुंती राजन राजभे राजन उन ब्राह्मण परिवार के लोगों को बहुत रोते और विलाप करते देख कुंती देवी अत्यंत दयालुता तथा साधु स्वभाव के कारण सहन न कर सकी मध्यम दुखेन पृथा तथा वाच भीम कल्याणी कृपान्वत वच ब्राह्मण से निवेशने सत्यता भी तम उस समय उनका दुख मानो कुंती देवी के हृदय को मथे डालता था अतः कल्याण मई कु भीमसेन से इस प्रकार युक्त वचन बोली बेटा हम लोग इस ब्राह्मण के घर में दुर्योधन से अज्ञात रहकर बड़े सुख से निवास करते हैं यह हमारा इतना सत्कार हुआ है कि हम अपने दुख और दैन्य को भूल गए हैं सा चिंतय सदा पुत्र ब्राह्मण साहे यद रुचिता सुखम इसलिए पुत्र मैं सदा यही सोचती रहती हूँ कि इस ब्राह्मण का मैं कौन सा प्रिय कार्य करूँ जिसे किसी के घर में सुखपूर्वक रहने वाले लोग किया करते हैं एतावान धन्योस्य पुरुषस्ताश्यति व्यायाधन्यो कुदभ्यधिकम तात जिसके प्रति किया हुआ उपकार उसका बदला चुकाए बिना नष्ट नहीं होता वही पुरुष है और इतना ही उसका पौरुष मानवता है कि दूसरा मनुष्य उसके प्रति जितना उपकार करे वह उससे भी अधिक उस मनुष्य का प्रत्युपकार कर दे तदिदम ब्राह्मण सूख महापतिम ध्रुवम तत्रहायम कुपकृतम भवें इस समय निश्चय ही इस ब्राह्मण पर कोई भारी दुख आ पड़ा है यदि इसमें मैं इसकी सहायता करूं तो वास्तविक उपकार हो सकता है भीमसेन वाच वाचताम युत्थित विदिवा व्यवसपि सक भीमसेन बोले माँ पहले यह मालूम करो कि इस ब्राह्मण को क्या दुख है और वह किस कारण से प्राप्त हुआ है जान लेने पर अत्यंत दुष्कर होगा तो भी मैं उसका कष्ट दूर करने के लिए उद्योग करूँगा व सम्पावाच एवं तौ तो कथ तो भूय शुश्रुवते स्वम आर्जित तस्प्रभार्य विषाम पते वह सम्पायन जी कहते हैं राजन वे माँ बेटे इस प्रकार बात कर ही रहे थे कि पुनः पत्नी सहित ब्राह्मण का आरत उनके कानों में पड़ा अंतपुरम ततस्त ब्राह्मण स महात्मन विवेश त्वरिता कुंती बद्धव से बसी सौरभी। तब कुंती देवी तुरंत ही उस महात्मा ब्राह्मण के अंतपुर में घुस गई ठीक उसी तरह जैसे घर के भीतर बंधे हुए बछड़े वाली गाय स्वयं भी ही उसके पास पहुँच जाती है ततस्तः ब्राह्मण त्र भार चुत द्वित्रा चहित ददरसा वहन तथान भीतर जाकर कुंती ने ब्राह्मण को वहाँ पत्नी पुत्र और कन्या के साथ नीचे मुँह किए बैठे देखा ब्राह्मण उवाच दिगम दीवतम लोके गतसारम अनर्थकम दुःखमूलं मूलम पराधीनम अप्रिय भागी ब्राह्मण देवता कह रहे थे जगत के इस जीवन को अधिकार है क्योंकि यह सारहीन निरर्थक दुख की जड़ पराधीन और अत्यंत अप्रिय का भागी है जीवते परमं दुखम जीवते परमो ज्वर जीवित वर्तमान सामागम ध्रुव जीने में महान दुख है जीवन काल में बड़ी भारी चिंता का सामना करना पड़ता है जिसने जीवन धारण कर रखा है उसे दुखों की प्राप्ति अवश्य होती है आत्मा धर्मार्थ निशि प्रयोगी दुखम परमनंतकम जीतवा जीवात्मा अकेला ही धर्म अर्थ और काम का सेवन करता है इनका वियोग होता होना भी उसके लिए महान और अत्यंत दुख का कारण होता है आहू के चित परम मोक्षम सहनाथे कथं चल अर्थ प्राप्त नरक कृष्ण एवोप्यमते कुछ लोग चारों पुरुषार्थों में मोक्ष को ही सर्वोत्तम बतलाते हैं किंतु वह भी मेरे लिए किसी प्रकार सुलभ नहीं है अर्थ की प्राप्ति होने पर तो नरक का संपूर्ण दुःख भोगना ही पड़ता है अर्थेपुता पर अर्थ प्राप्त जात स्नेह चारेसु विप्रयोगे महा महत्तरम धन की इच्छा सबसे बड़ा दुख है किंतु धन प्राप्त करने में तो और भी अधिक दुख है और जिसके धन में आसक्ति हो गई है उसे उस धन का वियोग होने पर इतना महान दुख होता है जिसकी कोई सीमा नहीं है यो योगाद्यवत तावतों से निखन्य शोक संकव न ही योगम प्रपश्या बीजेन मुच्चेयमापद पुत्रदारेण वा साध राय अनामय मुझे ऐसा कोई उपाय नहीं दिखाई देता जिससे इस विपत्ति से छुटकारा पा सकूं अथवा पुत्र और स्त्री के साथ किसी निरापद स्थान में भाग चलूं, यति चलू छेम जततो गुम तया तो मम न श्रुतम ब्राह्मणी तुम इस बात को ठीक ठीक जानती हो कि पहले तुम्हारे साथ किसी ऐसे स्थान में चलने के लिए जहाँ सब प्रकार से अपना भला हो मैंने प्रयत्न किया था परंतु उस समय तुमने मेरी बात नहीं सुनी ऐह जाता चमाना मयाच कर मूढ़ मते मैं बार बार तुमसे अन्य चलने के लिए अनुरोध करता उस समय तुम कहने लगती थी यही मेरा जन्म हुआ यही बड़ी हुई तथा मेरे पिता भी यहीं रहते थे तो पिता माता बाूतपूर्वाश्च तासति अरे तुम्हारे बूढ़े माता पिता और पहले के भाई बंधु जिसे छोड़कर बहुत दिन हुए स्वर्ग लोक को चले गए वही निवास करने के लिए यह आसक्ति कैसी सोयं ते बंधु का माया अतृवंत्या बचो मबा बंधु प्रणाश संभा दुख करो मब तुमने बंधु बांधवों के साथ रहने की इच्छा रखकर जो मेरी बात नहीं सुनी उसी का यह फल है कि आज समस्त भाई बंधुओं के विनाश की घड़ी आ पहुंची है जो मेरे लिए अत्यंत दुख का कारण है अथवा मदविनाशोय नही सक्षना परित्यक्तुम अहम् बन्धुम् स्वयं जीवन संत अथवा जब मेरे ही विनाश का समय है क्योंकि मैं स्वयं जीवित रहकर क्रूर मनुष्य की भांति दूसरे किसी भाई बंधु का त्याग नहीं कर सकूँगा सहधर्म चरिम दाम ताम निमातृषमा मम सखायताम देभ नि परमिका गतिम प्रिय तुम मेरी सहधर्मिणी और इंद्रियों को संयम में रखने वाली हो सदा सावधान रहकर माता के समान मेरा पालन पोषण करती हो देवताओं ने तुम्हें मेरी सखी सहायिका बनाया है तुम सदा मेरी परम गति सबसे बड़ा सहारा हो पित्रा चेताम सदा गार्ह भागिनी वरिये यथान्या मंत्रवत पर तुम्हारे पिता माता ने तुम्हें सदा के लिए मेरे गृहशास्त्रम की अधिकारिणी बनाया है मैंने विधिपूर्वक तुम्हारा वरण करके पूर्वक तुम्हारे साथ विवाह किया है कुलीना शील संपन्ना जननी अभी तामहम जीविती साधवी मनपिणी पर नक्षावी भार्त्य अव्रता कुत पर सुत सक्षा्यह बालम न प्राप्त वह जी भर्तुरर्थय निक्षिप्ता धात्र महात्म यौहित्लोका आशंस पितृभस स्वयं कथाम् उत्पन्न उत्पू मुसहे तुम कुलीन सुली सुशीला और संतानवती हो सती साध्वी हो तुमने कभी मेरा अपकार नहीं किया है तुम नित्य मेरे अनुकूल चलने वाली धर्मपत्नी हो अतः मैं अपने जीवन की रक्षा के लिए तुम्हें नहीं त्याग सकूँगा फिर स्वयं ही अपने उस पुत्र का त्याग तो कैसे कर सकूँगा जो अभी निरा बच्चा है जिसने युवावस्था में प्रवेश नहीं किया है तथा जिसके शरीर में अभी जवानी के लक्षण तक नहीं प्रकट हुए हैं साथ ही अपनी इस कन्या को कैसे त्याग दूँ जिसे महात्मा ब्रह्मा जी ने उसके भावी पति के लिए धरोहर के रूप में मेरे यहाँ रख छोड़ा है जिसके होने से मैं पितरों के साथ दौहित्रजनित पुण्य लोगों को पाने की आशा रखता हूँ उसी अपनी बालिका को स्वयं ही जन्म देकर मैं मौत के मुख में कैसे छोड़ सकता हूँ मन्नते केचिद अधिकम स्नेहम पुत्रे पितुर्नराह कन्याम केचिद पर हे मम तुल्या भो स्मृतऊ कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि पिता का अधिक स्नेह पुत्र पर होता है तथा कुछ दूसरे लोग पुत्री पर ही अधिक स्नेह बताते हैं किंतु मेरे लिए तो दोनों ही समान है यश लोहका प्रसूतिश्चिता नित्यमथो सुखम अपमहम बाला कथम उस्रष्टुमुस्सह जिस पर पुण्यलोक वंश परंपरा और नित्य सुख सब कुछ सदा निर्भर रहते हैं उस निस्पाप बालिका का परित्याग मैं कैसे कर सकता हूँ आत्मान सृज तप्या परलोक गह त्यक्ता मया व्यक्तम नेह सक्षति जीवितम अपने को भी त्याग कर परलोक में जाने पर मैं सदा इस बात के लिए संतप्त होता रहूँगा कि मेरा मेरे द्वारा त्यागे हुए ये बच्चे अवश्य ही यहाँ जीवित नहीं रह सकेंगे गर्हितों आत्मत्यागे चे भी मरिष्य मया भीना इनमें से किसी का भी त्याग विद्वानों ने निर्दयता पूर्ण तथा निंदनीय बताया है और मेरे मर जाने पर ये सभी मेरे बिना मर जाएंगे सकृमा तत्मापद अहो धिका गतिम त्व्य गमिष्यामि श्यामी सबाधव सर्व सहमृतम श्रेयो न मे जीवित क्षम अहो मैं बड़ी कठिन विपत्ति में फंस गया हूँ इससे पार होने की मुझमें शक्ति नहीं है धिक्कार है इस जीवन को हाय मैं बंध बांधवों के साथ आज किस गति को प्राप्त होंगे सबके साथ मर जाना ही अच्छा है मेरा जीवित रहना कदापि उचित नहीं है ये श्री महाभारती आदि परवड़ी बकवध परवड़ी ब्राह्मण चिंतायाम सर पंचाशदिक शतमोध्याय इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत बकवध पर्व में ब्राह्मण की चिंता विषयक एक सौ छप्पनवा अध्याय पूरा हुआ